महाभारत स्त्री पर्व एकोनविंशोध्याय विकर्ण दुर्मुख चित्रसेन विवंसती तथा दुस्सह को देखकर गांधारी का श्रीकृष्ण के सम्मुख विलाप विकर्ण चेते भी सतधा कृत गांधारी बोली माधव यह मेरा पुत्र विकर्ण जो विद्वानों द्वारा सम्मानित होता था भूमि पर मरा पड़ा है भीमसेन ने इसके भी सौ सौ टुकड़े कर डाले हैं गज मध्यून नीलूदन जैसे काल में काले मेघों की घटा से घिरा हुआ चंद्रमा शोभा पा रहा हो उसी प्रकार भीम द्वारा मारा गया विकर्ण हाथियों की सेना के बीच में बीच में सो रहा है अच्छे ग्रहेण इव पाणी कृतकृणो महान कथंित छिद्य गृदामवान बराबर धनुष लिए रहने से इसके विशाल हथेले में घट्टा पड़ गया है इसके हाथ में इस समय भी दस्ताना बंधा हुआ है इसलिए इसे खाने की इच्छा वाले गिद्ध बड़ी कठिनाई से किसी किसी तरह काट पाते हैं अश्य भारे सुन गृद तपस्वी वार्यंत्य निबाला नौती उसकी तपस्विनी पत्नी जो अभी बालिका है मांस लोगुक गेंदों और कौमों को हटाने की निरंतर चेष्टा करती है परंतु सफल नहीं हो पाती है युवा वृंदारक शूर विकर्ण पुरुष सुखो सुखाचे माधव पुरुष प्रवर माधव विकर्ण नवयुवक देवता के समान कांतिमान सूरवीर सुख में पला हुआ तथा सुख भोगने के ही योग्य था परंतु आज धूल में लौट रहा है कर्ण नाली कनारा चय भिंडवे अद्यापी नजहाद के नम लक्ष्मी भरत सप्तम युद्ध में करणी नालिक और नाराजों के प्रहार से इसके मर्म स्थल विदीर्ण हो गए हैं तो भी इस भरतभूषण वीर को अभी तक लक्ष्मी अर्थात अंग कांति छोड़ नहीं रही है इस संग्राम सूर्य प्रतिज्ञा पाली सता दुर्मुखो भी मुख शे हतोरी गणहारणी यो शत्रु समूहों का संहार करने वाला था वह वा दुर्मुख प्रतिज्ञा पालन करने वाले संग्रामचूर भीमसेन के हाथों मारा जाकर समर में सम्मक्ष सो रहा है तस् तद्वद कृष्ण स्वापदर्धित विभात चंद्रमा श्री कृष्ण इसका यह मुख हिंसक जंतुओं द्वारा आधा खा लिया गया है इसलिए सप्तमी के चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहा है सूर से ही रणे कृष्ण पश्चांद मित्र ही पान सुन गृत में सुत श्री कृष्ण देखो मेरे इस रणसूर पुत्र का मुख कैसा तेजस्वी है पता नहीं मेरा यह वीर पुत्र किस तरह शत्रुओं के हाथ से मारा जाकर धूल फाक रहा है सकम दुर्मुखो मित्र विबुध लोकजीत सोम्य युद्ध के मुहाने पर जिसके सामने कोई ठहर नहीं पाता था उस देवलोक विजयी दुर्मुख को शत्रुओं ने कैसे मार डाला चित्रसेन हतम धात्राष्ट्र प्रतिमान देखो जो धनुधरों का आदर्श था वही यह धृत्राष्ट्र का पुत्र चित्रसेन मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है तम चित्र माल्याभरण जिवत्य शोक कर्षिता सहिता पर और आभूषण धारण करने वाले उस चित्र सेन को घेरकर शोक से कातर हो रोती हुई युवतिया हिंसक जंतुओं के साथ उसके पास बैठी है स्त्रीण रुजित निर्घोष स्वापदा चर्जितम चित्र रूप अमृदम कृष्ण विचित्रम प्रतिभाति में श्री कृष्ण एक और स्त्रियों के रोने की आवाज है तो दूसरी ओर हिंसक जंतुओं की गर्जना हो रही है यह अद्भुत दृश्य मुझे भित्... विचित्र प्रतीत होता है युवा वृंदार को नित्य प्रवर स्त्री निशे पानसुस माधव देखो वह देवतुल्य नवयुवक विवंसती जिसके सुंदरी स्त्रियां सदा सेवा किया करती थी आज विध्वस्त होकर धूल में पड़ा है सरसृत परमाण वीरम विशस्ने परिवार या सती गृद्धा पश्य कृष्ण विवंसति श्री कृष्ण देखो बाणों से इसका कवच छिन्न भिन्न हो गया है युद्ध में मारे गए इस वीर विवंसति को गिद्ध चारों ओर से घेर कर बैठे हैं प्रवेश समरम शूर पांडवा नाम वीर सहयते थे पर सत्पुरशोचितें जो सूरवीर सम्रांगण में पांडवों की सेना के भीतर घुसकर लोहा लेता था वही आज सत्पुरशोचित वीरसैया पर शहन कर रहा है इसमें तो सुन स्मृतोपन्नम सुभ्रोताराधिपम अतीवशुभ्रम वदनम कृष्णपश्वश श्री कृष्ण अधरों पर मुस्कराहट खेल रही है है मनोहर और सुंदर यह मुख चंद्रमा के समान सुभा पा रहा है ए सहस्रम जैसे क्रीड़ा करते हुए गंधर्व के साथ सहस्रो देव कन्याएँ होती हैं उसी प्रकार इस विवंसती की सेवा में बहुत सी सुंदरी स्त्रियाँ रहा करती थीं अंतारम पर सूरम शूरम समृद शोभनम निबर्हणम अमिताणाम दुस्सहत शत्रु के सेनाओं का संघार करने में समर्थ तथा युद्ध में शोभा पाने वाले सूर्य शत्रुशूधन दुस्सह का वेग कौन सह सकता था दुस्सह ही तदा भाति शरीरम समृतम सरहि गिरिरात्मा गुल कर्णिकारिवाचि उसे दुस्सह का यह शरीर बाणों से खचाखच -खट भरा हुआ है जो अपने ऊपर खिले हुए कनेर के फूलों से व्याप्त पर्वत के समान सुशोभित होता है सात कौम्याम अग्निदे वगिरी श्वेतो गतासुरसह यद्यपि दुस्सह के, के प्राण चले गए हैं तो भी वह सोने की माला और तेजस्वी कवच से सुशोभित हो अपनी युक्त पर्वत के समान जान पड़ता है इस श्री महाभारत स्त्री परवड़ी स्त्री विलाप पर्वणी गांधारी वाक्य को नशो अध्याय इसी प्रकार से महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में गांधारी वाक्य विषय उन्नीसवां अध्याय पूरा हुआ